सात कवे एक वक्त की बात है, जब एक दूर दराज के इलाके में ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हरी-भरी वादी थी। उस वादी में बहते थे साफ सफात झरने और एक लकड़ारे ने उसके किनारे अपना पत्थर का घर तामीर किया था। वो शादीशुदा था और उसके सात बेटे और एक बेटी थी।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 वो अपनी मां की कोई इज्जत नहीं करते थे और वो उनके बारे में फिक्रमंद रहती थी। लड़को, चलो अपने बिस्तरों पर। इतना तो बुरा नहीं होने वाला है माँ। जब शाहर अपने काम से वापस आता, एक हफ्ते कड़ी मेहनत करने के बाद थका मांगा, तो वो बेचारी बीवी उसे अपने बेटों की शरारतें बताने का जिग इतने थक गए हैं इन छोटी-छोटी बातों से मुझे उनको परेशान नहीं करना चाहिए तो उस औरत ने अपना दुख अपने दिल में ही दबाय रखा ये जानते हुए कि ऐसा करने से उसके बेटे बद से बदतर होते जाएंगे दरअसल जब उनका बाप उन्हें सजा देने के लिए घर पर ना होता तो वो लड़के उस मौके का पूरा फायदा उठ <laughs> भाई, अम्मा की बात सुनो। बकवास बंद करो बेवकूफ लड़की। उनकी वो बहन और ज्यादा दुख उठा दी, क्योंकि वो अपने भाइयों से मोहब्बत करती थी, चाहे वो बुरे भी थे, पर खासकर वो अपनी मां से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसलिए उन भाइयों में से कोई भी उसकी डांट पर जो जानवरों का पेट भूल जाने का सबब बनती, लकड़हारे ने हमेशा अपने लड़कों को ये ताकी दी थी कि उनकी बकरियाँ कभी वो घास ना खाने पाएं। उन जालिम लड़कों ने उस घास का एक बोरा भरा और उसे जानवरों के चारे के साथ मिला दिया। ओह, मैं ये देखने के लिए बेचारा हो रहा हूँ कि हमारी बकरिय <laughs>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 अचानक बहुत ही ठंड हो गई और वो लोग के साथ कमों में तब्दील हो गए जो उड़ गए काम काम करते। भाईयों, ओ नहीं, हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? वो औरत इतना सहम गई और उसे इतना अफसोस हुआ कि वो बेहोश हो गई। ओ अम्मा, अब हम क्या करें?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 उसे अभी भी अपने भाई याद आते थे और वो बहुत ही कम मुस्कुराती थी एक दिन उसने अपनी माँ से जाकर उन्हें ढूंढने की इजाज़त मांगी बिल्कुल नहीं बेटी मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँगी. मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए और ये भी कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे दुआ से रुक्सत करो मेहरबानी करके ठीक है मेरी जान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 ये मेरे भाई तो नहीं? वो आगे बढ़ी और उसने देखा एक बड़ा सा बर्तन आग पर धरा था जो गेहूं और जांब से भरा था। ओह खाना मुझे बहुत भूख लगी है। वो छोटी बच्ची बहुत भूखी थी किसीलिए उसने थोड़ा सा वो खाना कंडोरे में डाला और उसे बेताबी से खा गई। फिर वो ऊपर गई और उसने � ये कंबल तो उनके मनपसंद रंगों के हैं। अपनी आंखों में आंसू कर उस छोटी बच्ची ने ये जान लिया कि आखिर उसके भाई मिल गए थे। सफर और इसी बेचैनी से बिल्कुल कर वो छोटी बच्ची एक बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में खो गई। मुझे जरूर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। बाद में आप काउं किसी ने हमारा थोड़ा सा शोरबा पी लिया है, पर यहां ऊपर कौन आ सकता है? हमें हमेशा के लिए इन पहाड़ों पर रहने की सजा मिली है, कोई भी हमारी तलाश करने नहीं आएगा। जब उन्होंने खाना खत्म किया, तब उन्होंने अपने सोने की टोपी पहनीं और वो ऊपर गए, और उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपने बिस्� बहुत ही नाजुक तरीके से अपनी चोट से उसकी चोटी को छूते हुए कहा सही so कहा ये ही है हमारी बहन हमारी बहन हमारी बहन हमारी बहन उसी पल उस छोटी सी बच्ची ने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने आप को बदसूरत पक्षियों से घिरा पाया वो डर गई पर उनमें से एक बदसूरत पक्षी की चोट से रहम की आवाज़ नि�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 उस लड़की ने उस हरे पक्षी को जफी डाली। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और चाहे तुम काऊओं में तब्दील हो गए हो, फिर भी तुम मेरे भाई हो। जब उन्होंने ये सुना, वो काऊए ज़ब्ताती हो गए और रोने लगे। बहरबानी करके रो मात, हमें घर की याद आती है, ख़ानदान की। तुम मेरे साथ घर वापस क्यो हमें बहुत अच्छा लगेगा घर वापस जाना। अबे बहुत अच्छा लगेगा घर वापस जाना। और हम अपने बुरे कामों के लिए शर्मिंदा है. पर हम अपने माँबाप को अपना ये रूप कैसे दिखा सकते हैं? फिर भी किसी भी शक्ल में माँ तुम्हें कुबूल करेगी। मुझे इसका यकीन है। वो तुम्हारे बारे में सोचकर रोती � उसने अभी भी खुद को माफ नहीं किया उस बददुआ के लिए वापस आ जाओ और वो बहुत ज्यादा खुश होगी तुम सबको देखकर उस छोटी बच्ची ने इصرार किया और अपने भाइयों को अपने साथ घर जाने के लिए राजी कर लिया ठीक है फिर हम सब घर जरूर जाएंगे हां गुडबाय चलो घर चले और पहाड़ से नीचे उतरने लगे पहाड़ पर चढ़ने उतरने की कोई जरूरत नहीं हमारी बहन हम वहां उड़कर जाएंगे तुम्हें उठा का और जैसे ही वो जाने को हुए सबसे छोटे भाई ने कहा एक मिनट रुको चलो अम्मा के लिए वो चमकते हुए पत्थर ले जाते हैं जो हमें तोहफे के तौर पर मिले थे वो अंदर गया और खूबसूरत पत्थरों भरा एक थैला बहुत ज्यादा ये पेश क्रीमती हो सकते हैं जब हम कहोए कोई चमकती शहर देखते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाते और उसे उठा लेते हैं और देखो ये बाकियों से ज्यादा चमकता है हो सकता है ये हीरा हो हाँ शायद ये बहुत खूबसूरत है भाई आखिर वो वहाँ से निकले ऊपर से दुनिया बहुत ही अलग लगती थ गिर जाऊंगी भाई फिक्र मत करो हमारी बहन हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे फिक्र मत करो बहन हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे साथ कमोने उसे मजबूती से थामे रखा और वो हिफाजत से उड़े फिर उन्होंने उस वादी को देखा झरनों को और उस छोटे घर को जहां वो पैदा हुए थे सहनुजार पड़ा था और जब वो उतरे त चलो उन्हें हैरत में डालें। वो खामोशी से बाबरजी खाने में गई और उसने उस बेचारी औरत को मेज पर झुके हुए और रोते हुए देखा। उसने उसे गले लगाया, चूमा और कहा, माँ मैं वापस आ गई और मैं तुम्हारे लिए एक हैरतअंगेज चीज लाई हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी आखिर तुम यहाँ आ गई मैंने सोचा � बेचारी औरत इतनी खुश और जज्बाती हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो हंसे या रोए उस बच्ची ने उसके आंसू पोछे, और मां को होश सहन में ले आई सहन में उसे कौवे मिले हे बेचारे बेटे मैंने तुम्हें इतना याद किया मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें वो बददुआ दी एक मां को अपने बच्चों हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं अपनी बुराई के लिए। ओह, मेरा ख़ानदार फिर से इकट्ठा हो गया। वो सब माझी के बारे में सोच कर रो रहे थे। जब अचानक एक और मौज़ जागा, वो सात भाई फिर से लड़के बन गए। या मेरे अल्लाह, भाई, तुम अपने पुराने रूप में वापस आ गए। बाप जिसने उनकी आवाज़ शुक्र है खुदा का मैं अपने बच्चों को फिर से देख सकता हूं अब्बा हम बहुत शर्मिंदा हैं अब्बा हमें माफ कर दीजिए अब्बा हम बहुत शर्मिंदा हैं अब्बा हम शर्मिंदा हैं वो रोया जब उसने अपने बेटों और बेटी को गले लगाया सालों गुजरते गए और वो लड़के ज्यादा जिम्मेदार होते गए वो पत्थर जो कभी अपनी मां के लिए लाए थे आखिर वो बेशकीमती बन वो परिवार बेहतरीन जिंदगी जीने लगा